ब्रह्म निर्लिप्त है दुखादि का संबंध जीव से ही है इस जगत में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं ज्ञान भक्ति भी है और साथ ही कामनी कांचन भी है सद भी है और असद भी भला भी है और बुरा भी परंतु ब्रह्म निर्लिप्त है भला बुरा जीवों के लिए है सत असत जीवों के लिए वह ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता जैसे दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल रच रहा है पर दीप निर्लिप्त है सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी यदि कहो कि दुख पाप अशांति ये सब फिर क्या है तो उसका जवाब यह है कि वे सब जीवों के लिए हैं ब्रह्म निर्लिप्त है साँप में विष है औरों को डसने से वे मर जाते हैं पर सांप को उससे कोई हानि नहीं होती ब्रह्म अनिर्वचनीय अप्यपदेशम है ब्रह्म क्या है सो मुंह से नहीं कहा जा सकता सभी चीजें झूठी जू, हो गई है वेद पुराण तंत्र ष सब झूठे हो गए है। हैं मुंह से पढ़े गए हैं मुंह से उच्चारित हुए हैं इसी से जूठे हो गए पर केवल एक वस्तु झूठी नहीं हुई है वह वस्तु ब्रह्म है ब्रह्म क्या है यह आज तक कोई मुंह से नहीं कर सका विद्यासागर मित्रों से वाह यह तो बड़ी सुंदर बात हुई आज मैंने एक नई बात सीखी श्री रामकृष्ण एक पिता के दो लड़के थे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा कुछ वर्ष बाद वे गुरुगृह से लौटे आकर पिता को प्रणाम किया पिता की इच्छा हुई कि देखें इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ बड़े बेटे से उन्होंने पूछा बेटा तुमने तो सब कुछ पढ़ा है अब बताओ ब्रह्म कैसा है बड़ा लड़का वेदों से बहुत से श्लोकों की आवृत्ति करते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा पिता चुप रहे जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर झुकाए चुप रहा मुँह से बात ना निकली तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा बेटा तुम्हें ने कुछ समझा है ब्रह्म क्या है यह मुँह से नहीं कहा जा सकता मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गए एक चीटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी एक दाना खाकर उसका पेट भर गया एक दूसरा दाना मुँह में लिए अपने डेरे को जाने लगी जाते समय सोच रही है कि अब की बार आकर समूचे पहाड़ को ले जाऊंगे क्षुद्रजीव यही सब सोचते हैं वे नहीं जानते कि ब्रह्म वाक्य मन के अतीत है कोई भी हो वह कितना ही बड़ा क्यों न हो ईश्वर को जान थोड़े ही सकता है सुखदेव आदि मानो बड़े चीटी है चीनी के आठ दस दाने मुंह में ले ले और क्या ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है वेद पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है वह किस ढंग का कथन है सो सुनो एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा तो बस जैसे मुंह बाएँ कहता है आहा, क्या देखा कैसी लहरें कैसी आवाज बस ब्रह्म का वर्णन भी वैसा ही है वेदों में लिखा है वह आनंद स्वरूप है सच्चिदानंद सुखदेव आदि ने यह ब्रह्म सागर किनारे पर खड़े होकर देखा और छुआ था किसी के मतानुसार वे सागर में उतरे नहीं इस सागर में उतरने से फिर कोई लौट नहीं सकता निर्विकल्प समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान समाधिस्त होने से ब्रह्म ज्ञान होता है ब्रह्म दर्शन होता है उस दशा में विचार बिल्कुल बंद हो जाता है आदमी चुप हो जाता है ब्रह्म कैसी वस्तु है यह मुंह से बताने की सामर्थ नहीं रहती एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया सब हंसे पानी कितना गहरा है उसकी खबर देना चाहता था पर खबर देना उसे नसीब न हुआ वह पानी में उतरा कि गल गया बस फिर खबर कौन दे किसी ने प्रश्न किया क्या समाधिस्थ पुरुष जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है फिर बोलते नहीं श्री रामकृष्ण विद्यासागर आज से लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था ब्रह्म दर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है जब तक दर्शन ना हो तभी तक विचार होता है घी जब तक पक ना जाए तभी तक आवाज करता है पके घी से शब्द नहीं निकलता पर पके घी से में कच्ची पूरी छोड़ी जाती है तो फिर एक बार वैसा ही शब्द निकालता है जब कच्ची पूरी को पका डाला तब यह फिर चुप हो जाता है वैसे ही समाधिस्थ पुरुष लोग शिक्षण के लिए फिर नीचे उतरता है फिर बोलता है जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक भनभनाती रहती है फूल पर बैठ मधु पीना शुरू करने के बाद वह चुप हो जाती है हाँ मधुपान के उपरांत मस्त होकर फिर कभी कभी भन बनाती है तालाब में घड़ा भरते समय भग भग आवाज होती है घड़ा भर जाने के बाद फिर आवाज़ नहीं होती सब हंसे हाँ यदि एक घड़े से पानी दूसरे में डाला जाए तो फिर शब्द होता है हास्य